शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता ऋषि बोले मुने हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है यह बताइए साथ ही बिल्व का महत्व भी प्रकट कीजिए सूर्य ने कहा मुनियों आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं अतः आप सबको स्वतः धन्यवाद है मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ आप सावधान होकर सुने जो भगवान शिव का भक्त है बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है इस भावना को मन से निकाल दे शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणी है ऐसा कहा जाता है शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है अतवा उसका अवश्य भक्षण करे परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने ब्राह्मणों जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस लिंग, पारद लिंग में पाषाण रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में स्फटिक लिंग में रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है ब्रह्मत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माण का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है